ईशावास्य उपनिश के अमृत प्रवचन एवं ध्यान ट्रैक सा स्थिर एवं गतिमान गतिमा अनेजदेकम् मनसो नैन दवा पूर्वर्श तेतीठ तस्नपो मात रिश्वाद धाती वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला तथा मन से भी तीव्र गति वाला है इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि ये उन सब से आगे गया हुआ है वो स्थिर होते हुए भी अन्य सभी गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है आत्म स्थिर होते हुए भी गतिमान से भी ज्यादा गतिमान आत्मतत्व इंद्रियों और मन की दौड़ के परे है क्योंकि इंद्रिय और मन दोनों के पूर्व है, दोनों के पहले दोनों के पार इस सूत्र को साधक के लिए समझना बहुत जरूरी और उपयोगी है पहली बात तो कि आत्म तत्व जिससे हम अपरिचित हैं जिसका हमें कोई पता नहीं जो हम हैं और फिर भी जिसकी हमें कोई पहचान नहीं हमारी चेतना की जो अंतिम गहराई है जो अल्टीमेट डेफ है जो आखिरी गहराई है जहां से हमारा होना जन्मता है और विकसित होता है अगर हम एक वृक्ष की तरह सोचें तो वृक्ष में पत्ते भी हैं ऊपर आकाश में फैले हुए पत्तों के पीछे छिपी हुई शाखाएं भी हैं शाखाओं के पीछे वृक्ष की पीड़ भी है और उन सब के नीचे वृक्ष की अंधेरे में पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई जड़ें भी हैं कोई वृक्ष अगर अपने को पक्का ही मान ले और ऐसे मानने में बहुत कठिनाई नहीं है क्योंकि जड़ें प्रगट नहीं है दूर अंतर गर्भ में छिपी हो सकता है वृक्ष समझ ले कि मैं पत्तों का समूह और भूल जाए यह कि जड़े भी हैं उसके भूलने से अंतर नहीं पड़ता पत्ते क्षण भर भी जीना सकेंगे जड़ों के बिना जड़ें फिर भी अंधेरे में काम करती रहेंगी और यह मजे की बात है कि पत्ते तो जड़ों के बिना नहीं हो सकते लेकिन जड़े पत्तों के बिना हो सकती हैं अगर हम पूरे वृक्ष को भी काट डालें तो भी जड़ें सक्रिय रहेंगी और नए वृक्ष को अंकुरित कर जाएंगी लेकिन हम पूरी जड़ों को काट डालें तो पत्ते सिर्फ कुमलाएंगे, सूखेंगे मरेंगे नए पत्तों को जन्म ना दे पाएंगे वो जो अंधेरे गहरे में छिपी हुई जड़ें हैं वही प्राण हैं अगर मनुष्य को भी हम एक वृक्ष मान लें तो जिन्हें हम विचार कहते हैं वो हमारे पत्तों से ज्यादा नहीं और विचारों के जोड़ को ही हम अपने को समझ लेते हैं कि ये मैं हूं पत्तों के जोड़ को जड़े तो गहरे में आत्मतत्व है लेकिन जैसे जमीन के गहरे में और अंधेरे में वृक्ष की जड़ें छिपी हैं वैसे ही हमारे आत्मतत्व की जड़े परमात्मा में गहरे में बहुत गहरे में छिपी वहां से ही हम रस पाते हैं वहां से ही जीवन मिलता वहां से ही प्राण की धाराएं बहती और हमारे पत्तों तक आती हमारे पत्ते ना हो सकेंगे अगर वे जड़े ना हो तो जिस दिन वे जड़े अपने को सिकोड़ लेती हैं परमात्मा में उसी दिन हमारे पत्ते कुंभला जाते शाखाएं सूख जाती कहते हैं आदमी मर गया जब तक वे जड़ें रस को दिए चली जाती हैं जब तक वो आत्म आत्मतत्व हमारे पत्तों को फैलाया चला जाता है तब तक लगता है हम जीवित हैं हमारे विचार हमारे पत्तों की भांति हमारी वासनाएं हमारी शाखाओं की भांति और इन पत्तों और शाखाओं के जोड़ से ही हमारा अहंकार निर्मित होता है ये बहुत गौण हिस्सा है हमारे अस्तित्व का हमारे अस्तित्व का मूल सब्सटेंशियल हिस्सा तो नीचे छिपा है उसको ही उपनिष्द आत्मतत्व कहता है वो जिसके बिना हम ना हो सकेंगे यद्यपि जिसे हम भूल सकते हैं वो जिसके बिना हमारा कुछ भी ना हो सकेगा लेकिन फिर भी वो इतने भूगर्भ में है अस्तित्व की इतनी गहराई में है कि हम उसे विस्मरण कर सकते हैं आत्मतत्व विस्मरण कर दिया जाता है और मजे की बात है जो बहुत गहरा नहीं है जिसके बिना भी हम हो सकते हैं वो ऊपर होता है परिधि पर वो दिखाई पड़ता है वो पकड़ में आता है हम अपने को जब पकड़ने जाते हैं तो अपने विचारों के जोड़ को ही समझ लेते हैं कि ये मैं हूं मन को ही समझ लेते हैं कि मैं हूं मनस्तत्व हमारे पत्तों का जोड़ आत्मतत्व हमारी जड़ों का और ध्यान रहे जो जड़ों तक नहीं पहुंचेगा वो उस भूमि को तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा जिससे जड़ें रस पाती हैं जड़ है, है आत्मतत्व जड़ तक जो पहुंचेगा वो पाएगा बहुत शीघ्र पाएगा कि जड़ नहीं है जड़ भी रस पाती है पृथ्वी से और भी एक बड़ी अंतर्धारा है जीवन की आत्मतत्व को जो पहचानेगा वो परमात्म तत्व को भी पहचान लेगा। लेकिन हम तो जीते हैं पत्तों में और इन पत्तों के जोड़ को ही समझ लेते हैं कि ये मैं हूं इसलिए एक जरा सा पत्ता कुमला जाता है गिरता है तो हम सोचते हैं मरे गए नष्ट हुए सब पत्ते कुमला जाते हैं तो सोचते हैं जीवन गया खोया जीवन का हमें पता ही नहीं जीवन की बहुत ऊपरी आवरण बहुत ऊपरी आच्छादन वही हम अपने को मानकर जीते उपनिचित कहता है इस आवरण में आच्छादन में जीने वाला ही आत्महंता है इस आवरण के नीचे गहरे में वहां तक जाने वाला जहां जड़े मिल जाए रूट्स ऑफ एक्जिस्टेंस जहां से अस्तित्व अपने मूल उद्गम को पाले गंगोत्री मिल जाए जहां प्राणों की तब हमने जाना आत्मतत्व उसे जान लेने वाला ही आत्मज्ञानी उसे जान लेने वाला ही प्रकाश को उपलब्ध होता है जीवन को उपलब्ध होता है इस आत्म तत्व के लिए तीन बातें कही है एक तो यह कहा है कि यह तत्व सदा स्थिर है और इस स्थिर आत्म तत्व के चारों ओर बड़े परिवर्तन का जाल चलता है यह भी बड़े रहस्य की बात है जहां जहां परिवर्तन होता है वहां वहां केंद्र में स्थिरता अनिवार्य गाड़ी का एक चाक चलता है तो कील ठहरी रहती है। अगर कील भी चल जाए तो चाक का चलना मुश्किल कील ठहरती है इसलिए चाक चलता है चाक के चलने का राज ठहरी हुई कील में होता है अगर कील भी चली तो चाक नहीं चलेगा फिर फिर तो गाड़ी गिरेगी और नष्ट होगी चाक चलेगा उतनी ही व्यवस्था से जितनी व्यवस्था से कील फिर रहेगी चाक सैकड़ों मीलों की यात्रा कर लेता है, कील कितनी यात्रा करती है? कील अपनी ही जगह खड़ी रहती है। बड़े मजे की बात तो यह है कि खड़ी हुई कील की जरूरत पड़ती है चलने वाले चाक को वो जो परिवर्तन का चक्र है वो चलता ही है उस पर जो अपरिवर्तित है तो पहली बात तो हमारे जीवन में सब परिवर्तन है जहां तक परिवर्तन है वहां तक जाना पत्ते आएंगे अभी इस वसंत में और झड़ेंगे कल पतझड़ में क्षण को भी कुछ ठहरा नहीं होगा आच्छा दिन बदलता ही रहेगा लेकिन गहरे में भीतर कहीं ना कहीं कोई तत्व है जो ठहरा हुआ है जो सारे परिवर्तन को संभाले हुए कभी ग्रीष्म के बवंडर देखे हैं चलते हुए हवा के गोल बवंडर धूल के बादल को आकाश की तरफ उठाए लिए चला जाता है जब बबंडर जा चुका हो तब कभी उस बबंडर के नीचे छूट गए जो चरण चिन्ह है जमीन की धूल पर उन्हें जाकर देखना तो बड़ी हैरानी होगी बबंडर घूमता है कितनी तेजी से कभी कभी तो बबंडर लोगों को उठा के उड़ा ले जाता है लेकिन बबंडर के निशान अगर देखेंगे तो बहुत चकित होंगे बीच बबंडर के गाड़ी की चाक की तरह एक कील का स्थान भी होता है जो बिल्कुल अछूता रह जाता है इतने जोर से बवंडर घूमता है लेकिन बीच में एक जगह रहती है जो खाली और शून्य रह जाती है हवा की कील बन जाती है वहां उसी ठहरी हुई कील पर पूरा बवंडर घूमता है असल में कोई भी चीज घूम नहीं सकती अगर बीच में कोई चीज ठहरी हुई ना हो जीवन बड़े जोर से घूमता है विचार बड़े जोर से घूमते हैं वासनाएं बड़े जोर से घूमती हैं वृत्तियां बड़े जोर से घूमती हैं जीवन एक चक्र है तेजी से घूमता है उपनिषद कहते हैं उसके बीच में एक थिर तत्व है उसे खोजना पड़ेगा उसके बिना सारे के ये इतना बवंडर चल नहीं सकता ये बवंडर जीवन का उस स्थिर तत्व पर चलता है वो थिर तत्व आत्मतत्व है वो सदा थिर है ही हुआ है वो कहीं भी कभी गया नहीं वो कभी बदला नहीं जब तक उस अपरिवर्तित और न बदलने वाले का स्मरण ना आ जाए पहचान ना आ जाए तब तक जानना कि जीवन को हमने नहीं जाना अभी हम बाहर की परिधि पर परिवर्तन को ही जानते थे अभी हम सुखील से हमारी पहचान नहीं हुई अभी हम चाक के आरों से ही परिचित रहे अभी मूल को नहीं देखा जिस पर सब ठहरा हुआ है इसे उपनिषद कहते हैं वो थिर वो ठहरा हुआ है ठहरे हुए का क्या अर्थ जो भी अर्थ हम समझेंगे उसमें गलती होने का पूरी संभावना और इसलिए जिन लोगों ने भी उपनिषद पर व्याख्याएं की हैं उनमें अधिक लोगों ने भूल की ठहरे हुए का मतलब स्टेग्नेंट नहीं है ठहरे हुए का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि तालाब चलता नहीं रुका हुआ सड़ जाएगा आत्मतत्व ठहरा तो हुआ है इसका ऐसा अर्थ नहीं है आत्मतत्व ठहरा तो हुआ है इसका अर्थ स्टिग्नेंसी नहीं है आत्मतत्व ठिर तो है इसका अर्थ है कि आत्मतत्व तो इतना पूर्ण है कि परिवर्तन का उपाय नहीं आत्मतत्व तो इतना परिपूर्ण है इतना एप्सल्यूट है इतना निरपेक्ष है जो भी है इतना पूरा है कि उसमें और कुछ उपाय नहीं होने का परिवर्तन वही होता है जहां अपूर्णता होती है। बदलाहट वही होती है जहां कुछ और होने की गुंजाइश जहां कुछ और होने की सुविधा अवकाश स्पेस होता है बच्चा जवान हो जाता है जवान बूढ़ा हो जाता है कुछ जगह बची है बदलती चली जाती पत्ते आते हैं फूल आते हैं गिरते हैं नए पत्ते आते हैं आत्मतत्व स्थिर है इसका अर्थ आत्मतत्व पूर्ण है पूर्ण पूर को बदलेंगे कैसे पूर्ण बदलेगा किसमें है जगह भी नहीं है बदलने को आगे आगे बदलने को उपाय भी नहीं है आत्मतत्व थिर इस है इसका अर्थ है आत्मतत्व पूरा खिला हुआ है टोटल फ्लावरिंग अब और खिलने को आगे जगह नहीं ध्यान रहे ठहरे हुए तालाब की तरह नहीं स्टेग्नेस तालाब की तरह नहीं पूरे खिले हुए कमल की तरह इतना खिल गया है कि अब कलियों को खिलने के लिए और कोई उपाय नहीं तो यहां फिरता से अर्थ है परफेक्शन स्टेग्नेंसी नहीं थिरता का अर्थ पूर्णता इतना पूर्ण है इतना पूर्णतर है इतना पूर्णतम है कि उसके आगे अब कलियां पोखरियां और खिलना भी चाहे तो कहां खिले यहां थिरता का अर्थ है पोटेंशियलिटी पूरी की पूरी एक्चुअलिटी हो गई है। यहां जो भी छिपा था बीज में वो पूरा का पूरा ही प्रगट अब प्रकट कुछ बचा नहीं इसलिए यह ठहराव का अर्थ अगति नहीं है यहां ठहराव का अर्थ पूर्णता है लेकिन हम जब भी सोचते हैं ठहरा हुआ है तो हमारे मन में ख्याल ऐसा आता है जैसे कोई आदमी चलता ना हो खड़ा हुआ हो यहां डेड स्टेग्नेंसी नहीं है मृत ठहराव नहीं है यहां जीवंत पूर्णता है तो खिले हुए फूल का स्मरण करना ठहरे हुए तालाब का नहीं तब ख्याल में बात आ दूसरी बात इस अवास्य का यह सूत्र कहता है इंद्रिया इसे पाना सकें क्योंकि वो इंद्रियों के पहले स्वभाव था मैं आंख से आपको देख सकता हूं मेरी आंख से आपको देख सकता हूं आप मेरी आंख के आगे हैं लेकिन मैं मेरी आंख से अपने को नहीं देख सकता क्योंकि मैं आंख के पीछे हूं तो आपको देख लेता हूं क्योंकि आप मेरे आंख के आगे अपने को नहीं देख पाता अपनी ही आंख से क्योंकि मैं आंख के पीछे अगर मेरी आंख चली जाए मैं अंधा हो जाऊं तो फिर मैं आपको बिल्कुल ना देख पाऊंगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने को नहीं देख पाऊंगा अगर आंख से मैं अंधा हो जाऊं तो उन्ही चीजों को नहीं देख पाऊंगा जिनको आंख से देखता था लेकिन अपने को तो कभी आंख से देखा ही नहीं था इसलिए अंधा होकर भी मैं अपने को तो देखता ही रहूंगा इसमें दो बातें ख्याल में लेने की है इंद्रिया उन चीजों को देखने का जानने का माध्यम बनती हैं जो इंद्रियों के सामने इंद्रियां उन चीजों को देखने का माध्यम नहीं बनती जो इंद्रियों के पीछे पीछे के भी दोहरे अर्थ हैं पीछे का अर्थ सिर्फ पीछे नहीं पूर्व भी एक बच्चे का गर्भ निर्मित होता है तो जीवन पहले आ जाता फिर इंद्रियां आती ठीक भी है क्योंकि अगर जीवन पहले ना आ गया हो तो इंद्रियों का निर्माण कौन करेगा जीवन तो पहले आ जाता आत्मा तो पहले प्रवेश कर जाती है गर्भ के अणु में पूरी आत्मा प्रवेश कर जाती है फिर एक एक इंद्री विकसित होनी शुरू होती फिर शरीर निर्मित होना शुरू होता मां के पेट में सात महीने में इंद्रियां धीरे धीरे खिलती नौ महीने में इंद्रियां अपना पूरा रूप ले लेती हैं लेकिन कुछ चीजें तब भी पूरी नहीं होती जैसे सेक्स इंद्रिय, तब पूरी नहीं होती उसको तो पूरा होने में मां के पेट से निकलने के बाद भी चौदह वर्ष लग जाते मस्तिष्क के बहुत से हिस्से धीर धीरे धीरे विकसित होते पूरे जीवन विकसित होते रहते मरता हुआ आदमी भी मरता हुआ आदमी भी बहुत कुछ अभी विकसित कर रहा होता है लेकिन जीवन आ गया होता है पहले इंद्रियां आती है पीछे उपकरण आते हैं बाद में मालिक आ जाता है पहले नौकर बुलाए जाते हैं बाद में स्वभाव नौकरों को बुलाएगा कौन इकट्ठा कौन करेगा तो वो मालिक इन नौकरों को तो जान सकता है लेकिन ये नौकर लौट के उस मालिक को नहीं जान सकते वो आत्मा इन इंद्रियों को तो जान सकती है लेकिन ये इंद्रियां लौट के उस आत्मा को नहीं जान सकतीं क्योंकि उसका होना इन इंद्रियों के पहले और इतना गहरे में है जहां इंद्रियों की कोई पहुंच नहीं है ऊपर है वे भी जीवन का आवरण है इसलिए इंद्रियों से आत्मा को कोई जान नहीं सकता कितनी ही तीव्र हो उनकी दौड़ मन भी इंद्री है मन कितना तेजी से दौड़ता है इसलिए एक पेराडक्स इस वक्तव्य में है और वो ये है कि इतना तेज दौड़ने वाला मन भी उस आत्मा को नहीं पा पाता जो कि ठहरी ही हुई इतना तेज दौड़ने वाला मन भी उसे नहीं उपलब्ध कर पाता जो कि चलती ही नहीं इतना तेजी से चलने वाला मन उसे चूक जाता है बड़ी अजीब दौड़ बहुत हैरानी की आत्मा जो कि ठहरी हुई है, है इस मन को उसे पा लेना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा होता है जीवन में भी ठहरी हुई चीजों को ठहर के पाया जा सकता है दौड़ के नहीं पाया जा सकता आप रास्ते से चलते हैं किनारे पर फूल खिले हैं वो ठहरे हुए आप जितने धीमे चलते हैं उतने ही ज्यादा उनको देख पाते हैं खड़े हो जाते हैं तो पूरा देख पाते हैं और जब कार से आप नब्बी दिल की गति से उनके पास से निकलते हैं तो कुछ भी पकड़ में नहीं आता और हवाई जहाज से निकल जाते हैं तब तो पता नहीं चलता और कल और बड़े तीव्र गति के साधन हो जाएंगे तो फूल था भी इसका भी पता नहीं चलेगा दस हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला यान रास्ते के किनारे खड़े हुए फूल को चूक जाएगा गति के कारण ही वो उसको चूक जाएगा जो कि खड़ा हुआ था मन बड़ी तेजी से दौड़ता अभी हमारे पास कोई यान नहीं है जो इतनी तेजी से दौड़ता हो और भगवान ना करे कि, कि किसी दिन ऐसा यान हो जाए जो हमारे मन की तेजी से दौड़े नहीं तो मन हमारा पीछे रह जाएगा हम आगे निकल जाएंगे बहुत दिक्कत होगी बहुत कठिनाई हो जाएगी आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा नहीं ऐसा कभी होगा भी नहीं कि कोई हमारे मन से तेजी से दौड़ सके यान चांद पर पहुंचेगा तब तक मन मंगल की यात्रा कर रहा होगा यान जब मंगल पर पहुंचेगा मन तब तक और दूसरे सौर जगतों में प्रवेश कर जाएगा मन सदा आगे दौड़ता रहता है सब यानों के कितनी ही तेज उनकी गति हो इतना तेजी से दौड़ने वाला मन उस ठहरी हुई आत्मा को नहीं पा सकेगा उपनिषद कहते हैं ठीक कहते हैं क्योंकि जो बिल्कुल ही ठहरा हुआ हो उसे दौड़ के नहीं पाया जा सकता उसे तो ठहर के ही पाना पड़ेगा अगर मन बिल्कुल ठहर जाए तो ही उसको जान सकेगा जो ठहरा हुआ है यह भी जान ले आप जब मन बिल्कुल ठहर जाता है तो होता ही नहीं मन जब तक दौड़ता है तभी तक होता है सच तो यह है कि दौड़ का नाम मन है मन दौड़ता है ये भाषा की गलती है जब हम कहते हैं मन दौड़ता है तो भाषा की गलती हो रही है गलती वैसे हो रही जैसे हम कहते हैं कि बिजली चमकती है असल में जो चमकती है उसका नाम बिजली है बिजली चमकती है सब दो बातें कहने की कोई जरूरत नहीं आपने कभी न चमकने वाली बिजली देखी तो फिर बेकार है असल में जो चमकता है उसका नाम बिजली है मगर भाषा में दिक्कत होती है भाषा में हम बिजली को अलग कर लेते हैं और चमकने को अलग कर लेते हैं फिर हम कहते हैं देखो बिजली चमक रही कहना चाहिए कि देखो जो चमक रहा है इसको हम भाषा में बिजली कहते हैं चमकना और बिजली एक ही चीज के दो नाम है। ठीक वैसी ही भूल होती है हम कहते हैं मन दौड़ता है असल में जो दौड़ता है उसका नाम मन दौड़ का नाम मन तो ठहरे मन का कोई अर्थ नहीं होता जैसे कि न चमकने वाली बिजली का कोई मतलब नहीं होता कोई कहे कि बिजली इस वक्त नहीं चमक रही है तो आप कहेंगे है ही नहीं क्योंकि बिजली नहीं चमक रही इसका कोई अर्थ नहीं होता चमकती तभी होती मन अगर ठहर जाए तो नहीं हो जाता नो माइंड ठहरा हुआ मन आमन हो जाता है कबीर ने जिसे आमनी अवस्था कहा है वो ठहर जाता है तो फिर नहीं रह जाता मन तभी तक है जब तक दौड़ता है इसलिए आप मन को कभी भी ठहरा ना पाएंगे ठहर जाएंगे तो पाएंगे मन नहीं मन कभी आत्मा को न जान सकेगा क्योंकि मैंने कहा दौड़ से कभी आत्मा जानी ना जा सकेगी और मन दौड़ का ही नाम है जिस दिन मन नहीं होता उस दिन आत्मा जानी जाती मन से हम सारे जगत को जान लेंगे सिर्फ एक आत्मतत्व अनजाना रह जाए। मन जब नहीं होगा तब हम आत्मतत्व को जान लेंगे और मन की दौड़ की अपनी अपनी तकनीक अपनी पूरी टेक्नोलॉजी क्योंकि तो अकार तो नहीं दौड़ा जा सकता इसलिए मन कारण निर्मित करता है उन कारणों का नाम वासनाएं डिजायर मन कहता है वो चीज पानी नहीं तो दौड़ेगा कैसे अगर आगे भविष्य में कुछ पाने को ना हो कोई मंजिल ना हो तो दौड़ेगा कैसे इसलिए रोज भविष्य में मन मंजिल तय करता है तो वो रही मंजिल वहां तक पहुंचना है तब दौड़ शुरू हो जाती इसलिए जिस मंजिल पर मन पहुंच जाता है वो बेकार हो जाती क्योंकि वो तो सिर्फ बहाना था दौड़ का इसलिए जिस मंजिल को मन पा लेता है वह मंजिल बेकार हो जाती क्योंकि वो तो सिर्फ बहाना था तब दूसरा बहाना निर्मित करता है कि ठीक है ये तो पा लिया आप इसमें कुछ सार नहीं अब रही मंजिल वो और आगे इसलिए मन सदा भविष्य में जीता वो कभी वर्तमान में नहीं हो सकता जिसे दौड़ना है उसे भविष्य में ही जीना होगा वो सदा आगे ही होगा वो वहां नहीं होगा जहां आप हैं अगर वहीं होगा तो दौड़ बंद हो जाएगी और आत्मा वहां है जहां आप है और मन वहां है जहां आप कभी नहीं होते सदा आगे ऑलवेज इन द फ्यूचर और जहां पहुंच जाता है वहीं से कह देता है बेकार ठीक आगे चलो तो मन मील के उस पत्थर की तरह है जिसपे तीर हमेशा आगे बताता रहता है लेकिन मील के पत्थर पे तो कहीं कहीं शून्य का पत्थर भी आ जाता है। शून्य का पत्थर पे तीर नहीं होता इधर भी कल मैं गुजर रहा था तो एक पत्थर मुझे आबू में मिला शून्य का पत्थर वहां कोई तीर नहीं ना इस तरफ ना उस तरफ हो नहीं सकता क्योंकि शून्य का मतलब यह होता है मंजिल उसके आर पार कुछ नहीं होता कहीं जाने को नहीं जहां आप जाना चाहते तो वहां गए लेकिन मन हमेशा एरोड तीर बताता रहता आगे मन की यात्रा में कभी वो पत्थर नहीं आता जिस जिसको शून्य बना हो और अगर किसी दिन वो पत्थर आ जाए तो उस जगह का नाम ध्यान है जहां शून्य बना हो कोई तीर ना हो और अगर कभी वैसा पत्थर आ जाए मन की यात्रा में तो वही आत्मा की अनुभूति उस शून्य की जगह जाना है इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा मन से तो ना जान सकोगे लेकिन शून्य से जान सकते हो ध्यान रहे जब भी इस तरह के जानने वाले लोग सुनने कहते हैं तो उनका मतलब होता है आमन नोमाइंद मैंने कहा कि मन बहाने निर्मित करता है कुछ पाना है और मन की जो आखिरी तरकीब है जब संसार की सब चीजें चुक जाती हैं और मन उबने लगता है कहता है धन भी पाया बहुत लेकिन कुछ मिला नहीं मकान बनाए बहुत कुछ मिला नहीं शरीर खरीदे बहुत कुछ मिला नहीं जब मन सब थक जाता है तो वो तब भी थकता नहीं तब भी वो तीर बनाए चला जाता तब भी वो नहीं कहता है कि अब शून्य बना लो अब मत बनाओ तीर तब वो परलोक स्वर्ग मोक्ष परमात्मा इनके तीर बनाने शुरू कर देता तो कहता इनको पालो अब धन तो छुप नहीं पाया छोड़ो अब धर्म पाले लेकिन पाए जरूर कुछ बातें जरूर रहे ंग जारी रहे कुछ पाने की यात्रा जारी रहे तो मन फिर जारी रहेगा ध्यान रहे धार्मिक आदमी वो नहीं है जो परमात्मा को पाना चाहता है क्योंकि जब तक कोई कुछ भी पाना चाहता है तब तक मन जारी रहेगा धार्मिक आदमी वो है जो इस सत्य को पहचान गया कि पाने की दौड़ ही मन है इसलिए अब हम नहीं पाते अब हम ना पाने को खड़े हो जाते अब परमात्मा भी हमसे कहे कि दो कदम चल के आ जाओ मैं यहां हूं तो अब हम जाते नहीं अब हम शून्य के पत्थर पर खड़े हो गए अब हमारी कोई यात्रा नहीं और बड़े मजे की बात है कि जो खड़ा हो जाता है उसको परमात्मा मिल जाता है क्योंकि वो खड़ा हुआ है जो परमात्मा को पाने के लिए भी दौड़ता है उसको भी परमात्मा नहीं मिलता क्योंकि दौड़ मन की मन से कोई आत्मतत्व उपलब्ध नहीं होने वाला मन दौड़ता है वासनाएं निर्मित करके धार्मिक वासनाएं भी निर्मित हो जाती मोक्ष की भी वासना बन जाती इसलिए बुद्ध जैसे समझदार व्यक्ति को कहना पड़ता है कोई मोक्ष नहीं इसलिए नहीं कि मोक्ष नहीं बुद्ध जैसे व्यक्ति को कहना पड़ता है कोई परमात्मा नहीं इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं बल्कि इसलिए कि तुम्हारे मन के लिए अब और बहाने आगे न मिले संसार से तो तुम उप जाओगे फिर तुम ये नए बहाने बना लो छोड़ दो कोई नहीं बुद्ध तो इतना दूर तक जाते हैं वो कहते हैं कोई आत्मा भी नहीं, नहीं तुम आत्मा को ही पाने में लग जाओगे मन इतना कुशल है कि वो कहेगा चलो कुछ नहीं तो आत्मा तो है तो आत्मा को ही पा लेकिन पाए जरूर दौड़े जरूर नहीं दौड़े घर की तरफ तो मंदिर की तरफ दौड़े तो लेकिन दौड़े जरूर नहीं पदार्थ की तरफ तो प्रभु की तरफ लेकिन दौड़े जरूर लेकिन पहुंचते हैं वे जो खड़े हो जाते इस सूत्र में यही कहा है इंद्रियों के पीछे है वो मन के पार है वो इंद्रियों और मन से उसे नहीं पा सकेंगे तो क्या करें? अगर इंद्रियों के पार है तो इंद्रियों का भरोसा छोड़ दें उसे पाने में अगर मन के पार है तो मन की दौड़ के आधार तोड़ दें उसे पाने में मन की दौड़ के आधार तोड़ दें इंद्रियों का भरोसा छोड़ दें वही मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपसे कहता हूं आंख बंद कर ले तो असल में एक भरोसा तोड़ने को कह रहा हूं कह रहा हूं कि आंख से बहुत देखा वो दिखाई नहीं पड़ा जन्म जन्म देखा वो दिखाई नहीं पड़ा अब आंख बंद करते देख कानों से बहुत सुनना चाहिए उसकी आवाज वो सुनाई नहीं पड़ी बहुत सुनना चाहा उसका संगीत नहीं कान उसे नहीं पकड़ पाया अब कान बंद कर ले सोचा विचारा बहुत उसका कोई सूत्र हाथ न लगा बहुत मन को थका डाला बहुत चिंतना की बहुत विचारना की बहुत दर्शन बहुत धर्म बहुत शास्त्र खोजे बहुत शब्द बहुत सिद्धांत निर्मित किए नहीं उसकी कोई, कोई खोज खबर न मिली अब छोड़ दें अब सोचना छोड़ अब जरा अनसोचे में चले जाएं, नो थिंकिंग में चले जाएं, वहां शायद मिल जाए शायद कहता हूं आपके लिए मिल ही जाता है वहां मिल ही जाता है वहां लेकिन आपके लिए शायद कहता हूं क्योंकि जब तक नहीं मिला तब तक भरोसा कर लेना पक्का कि मिल ही जाएगा भी खतरनाक है क्योंकि कई बार ऐसे भरोसे रुकावट का कारण बन जाते हैं वो कहते हैं बस ठीक है मिल ही जाएगा मिल ही जाता है जाने की भी उस दिशा में आंख उठाने की भी दूसरी दिशा से मुड़ने की भी स्मृति नहीं रह जाती सिद्धांत ही सिद्धि बन जाते इसलिए कहता हूं शायद प्रयोग कर सकें, इसलिए कहता हूं परहेप्स प्रयोगात्मक हो सके इसलिए कहता हूं शायद मिल ही जाता है लेकिन प्रयोग के बाद इंद्रियों को इंद्रियों के सहारे को छोड़ देना पड़ता है मन को मन की दौड़ को गति को छोड़ देना पड़ता है ऐसा जो आत्म तत्व है जो सदा उपलब्ध हमारे पास लेकिन जिसे हम ही बड़ी व्यवस्था से चूकते चले जाते हैं। जिसे हमने कभी नहीं खोया सिर्फ विस्मरण करते हैं लेकिन उसके विस्मरण में सारा जीवन अंधकार हो जाता है, और उसके विस्मरण में सारा जीवन नरक हो जाता है, और उसके विस्मरण में जीवन में सिवाय कांटों के कोई फूल नहीं खिलता और उसके विस्मरण में जीवन एक रेगिस्तान हो जाता है जहां कोई सरिता नहीं बहती कोई रस की धारा नहीं बहती सब सूख जाता है ऐसा ही हमारा जीवन है रेगिस्तान की तरह है। कितना ही खोदते हैं रेत ही हाथ आती है कहीं कोई जल स्रोत नहीं दिखाई पड़ते कितना ही चलते हैं कहीं कोई छाया नहीं मिलती कहीं कोई विश्राम दिखाई नहीं पड़ता कहीं कोई विराम नहीं मालूम पड़ता उस आत्मतत्व की छाया को पाए बिना कोई विश्राम नहीं और उस आत्मतत्व को पाए बिना जीवन में कोई ओर कोई मरुद्धान नहीं और उस आत्म तत्वों को अपाए भी जीवन में कभी कोई रस की धारा नहीं बनी पाएगी वही है सब लेकिन पत्तों से जो अटक गए वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाते माना कि पत्ते जड़ों से ही आते फिर भी पत्तों से जो अटक गए वे जड़ों तक नहीं पहुंच पाते पत्तों को छोड़े नीचे गहरे उतरें, भीतर जाएं, पार ट्रांसेंडेंडल भावातीत इंद्रियातीत विचारातीत पीछे और पीछे सरकते जाए उस जगह पहुंच जाना है जहां शून्य का पत्थर आ जाता है वो सब के भीतर है उस शून्य को हम सब लेकर घूम रहे हैं नहीं तो घूम ना पाते जैसा मैंने कहा अगर वो शून्य भीतर ना हो वो थिर पूर्ण भीतर ना हो तो ये सारी परिवर्तन की धारा ये इतना बड़ा चक्र जाल चल नहीं सकता ये जो हम अंधड़ की तरह आंधी की तरह दौड़ रहे हैं ये जो बवंडर की तरह घूम रहे हैं ये सब उस शून्य के ऊपर आखिरी बात इस संबंध में और कह दू शून्य और पूर्ण एक ही बात को कहने के दो तो ढंग उपनिषद पूर्ण की भाषा पसंद करते हैं उपनिषद जब पैदा हुए जब ये उपनिषद के सूत्र कहे गए आदमी पूर्ण की भाषा समझने में समर्थ था पूर्ण की भाषा का अर्थ है पॉजिटिव लैंग्वेज सुनने की भाषा का अर्थ है निगेटिव लैंग्वेज पूर्ण की भाषा समझने के लिए बच्चों जैसा हृदय चाहिए पूर्ण की भाषा बूढ़े नहीं समझ पाते और आदमी रोज बचपन के बाहर होता चला गया है प्रौढ़ होता गया जिन दिनों इस सूत्र का जन्म हुआ होगा उस दिन आदमी बच्चों की तरह थे पूर्ण की भाषा समझते थे कभी आपने बच्चों को अध्ययन किया हो छोटे बच्चों को तो आपको ख्याल होगा एक बच्चा रास्ते में चलते बड़ी जिज्ञासाएं उठाता है सभी बच्चे उठाते हैं। बड़े कठिन सवाल उठाते हैं, लेकिन आप सरल सा जवाब दे दे और वे प्रसन्न होकर शांत हो जाते सवाल बड़े कठिन उठाते हैं जिनके जवाब बूढ़ों के पास भी नहीं छोटा सा बच्चा पूछता है नया बच्चा घर में आ गया वो पूछता से कहा जन शास्त्री जो है उनके पास भी ठीक ठीक जवाब नहीं वो भी कहते हैं अभी हम टटोलते हैं कहां से आता है अभी ठीक पक्का पता नहीं जहां तक हम पहुंचते हैं वहां तक हम कहते हैं लेकिन वहां से भी पार से आता है जीवन अभी कुछ पक्का नहीं है तो जो जिंदगी भर लगाए हैं इसी खोज में कि बच्चा कहां से आता उनको भी पता नहीं है जो बच्चे पैदा करते उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं क्योंकि पैदा करने के लिए पता होने की कोई जरूरत नहीं लेकिन भ्रम पैदा हो जाता है कि बाप सात बच्चों का बाप है तो उसको तो मालूम होनी चाहिए कि बच्चा कहां से आता है उस भ्रम में वो भी जीता है तो जवाब तो वो देगा लेकिन कभी छोटे बच्चे की वृत्ति को देखे वो इतना कठिन सवाल पूछते हैं कि बच्चे कहां से आते हैं जिसका भी विज्ञान के पास उत्तर नहीं और मेरे देखे कभी भी नहीं हो सकेगा लेकिन आप कह देते हैं कि कौआ देखा है वो ले आता है ले आता होगा बच्चा खेलने जा चुका है बात खत्म हो गई भरोसा कर लिया गया अभी पॉजिटिव माइंड है अभी विधायक मन अभी अस्वीकार की बात नहीं उठती अभी संदेह नहीं जगता, अभी वो ये नहीं कहता कि कौआ कैसे ला सकता से लाएगा? अभी वो ये नहीं पूछता कल पूछेगा एक वक्त आएगा तब ये कौए वाला उत्तर काम नहीं करेगा तब वो सवाल उठाने शुरू करेगा तब निगेटिव माइंड पैदा होगा एक युग था कि सारी दुनिया सारी पृथ्वी सारी मनुष्य जाति बच्चों की तरह थी इनोसेंट सरल जो बात कही जाती थी वो मान ली जाती थी इसलिए जितने पुराने ग्रंथ में जाएंगे उतनी हैरानी होगी हैरानी होगी कि न कोई तर्क है न कोई युक्ति सीधा वक्तव्य है स्टेटमेंट